आवाज की दुनिया के दोस्तों नमस्कार आज, के पलों में हम तय करते हैं कहानियों का सफर। एक जरिया है, बच्चों को अच्छे संस्कार देने का उन्हें बेहतर इंसान बनाने का संभवतः यही कारण है कि आप और हम सभी दादा दादी से नाना नानी से रोज राजाओं की परियों की पशु पक्षियों की भूत प्रेतों की अलग अलग तरह की कहानिया सुन सुनकर बड़े हुए हैं शायद ये कहानियों का जादू ही था जो हमें एक अनोखी दुनिया में ले जाता था और कहानियों के अंत में जो सीख मिलती थी वो तो आज भी आज भी हमारे जहन में तरोताजा है तो ताजगी की इसी एहसास को जीने के लिए सुनते हैं एक और मनोरंजक कहानी कहानी है गौरैया और घमंडी हाथी की। एक पेड़ पर एक गौरा और गौरैया दोनों मिलकर रहते थे गौरैया सारा दिन अपने घोंसले में बैठ कर अपने अंडे को सेती रहती थी और उसका पति गौरा दोनों के लिए खाने का इंतजाम करता था वे दोनों बहुत खुश थे और अंडे से बच्चों के निकलने का इंतजार कर रहे थे एक दिन, एक दिन, दिन दाने की तलाश में अपने घोसले से दूर गया हुआ था और गौरैया अपने अंडों की देखभाल कर रही थी तभी वहाँ पर एक हाथी मदमस्त होकर चलते हुए आया और पेड़ की शाखाओं को तोड़ने लगा हाथी ने चुड़िया का गिरा दिया जिससे उसके सारे अंडे फूट गए। को इस बात का बहुत दुख हुआ। उसे हाथी पर भी आया। जब गौरव वापस आया तो उसने देखा कि गौरैया हाथी द्वारा तोड़ी हुई शाखा पर बैठी हुई रो रही है गौरैया ने उसे पूरी घटना क्या सुनाई जिसे सुनकर गौरी को भी बहुत दुख हुआ उन दोनों ने घमंडी हाथी को सबक सिखाने का निर्णय लिया वे दोनों अपने एक दोस्त कटफोड़वे के पास गए और उसे सारी बात बताई कटफोड़वा बोला कि हाथी को सबक तो मिलना ही चाहिए आखिर उसने गलत काम जो किया है कटफोड़वा और उसके दो दोस्त और थे जिनमें से एक थी मधुमक्खी और दूसरा था मेढक उन तीनों ने मिलकर हाथी को सबक सिखाने की योजना बनाई ये योजना गौरा और गरिया दोनों को बहुत पसंद आई और अपनी योजना के अनुसार सबसे पहले मधुमक्खी ने हाथी के कान में गुनगुनाना शुरू किया हाथी जब मधुमक्खी की मधुर आवाज में खो गया तभी कटफोड़वा उसके पास आया और उसने हाथी की दोनों आंखों में चोट कर दी उसके चोट से हाथी दर्द के मारे चिल्लाने लगा उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था और वह दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था तभी मेंढक अपने परिवार के साथ वहां आया और एक दलदल के पास आकर तरतराने लगा हाथी को लगा हाथी को लगा कि पास ही कोई तालाब है क्यों न वहां जाया जाए डर से थोड़ा आराम मिल जाएगा वह पानी पीना चाहता था और इसीलिए वह आगे बढ़ा जैसे ही हाथी आगे बढ़ा थोड़ी दूर चलकर कर ही दल दल में जा फंसा और इस तरह से गौरा गौरैया ने मधुमक्खी कटफोड़वा और मेंढक की मदद से हाथी से बदला ले लिया इस कहानी से ये सीख मिलती है कि एकता और विवेक का उपयोग करके बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हराया जा सकता है तो ये थी एक मनोरंजक कहानी एक और मनोरंजक कहानी के साथ मिलते हैं कभी फुर्सत में